नवर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं, दत्तात्रय जी ने विभिन्न गुरुओं से बहुत कुछ सीखा, यानी विभिन्न प्राणियों को उन्होंने गुरु रूप माना, यहां तक कि उन्होंने अपने शरीर तक को गुरु रूप में देखा है, और सबसे कुछ न कुछ सीखा है, हम ये सुनते चले आए हैं। आज वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं हम सबको और ये शिक्षा अमृत जैसी है ध्यान से सुनिए श्रीमद् भागवतम के 11वें संध के 9वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में जी हमें बता रहे हैं यत्र यत्र मनोदेही धारित सकलं ध्यासनेहाद द्वेशाद भयाद वापियाती ध्यायन तत तत् स्वरूपतां कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्याम तेन प्रवेषितः याति तत् सात्मतां राजन पूर्व संत्यजन बहुत ही सुंदर हैं ये दोनों श्लोक जहाँ पर श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि देखिए राजन मैंने बेलनी से भी यानी कि भृंगी से भी कुछ सीखा है। क्या सिखाए है इन्होंने भिंगी से? तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से या द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एक आग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन जैसे भिंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपन दीवार के अंदर ले जाता है अपने घर में और उसे बंद कर देता है, तो वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही वो भिंगी का शरीर धारण कर लेता है, यानी उसका आकार, प्रकार, स्वरूप सब कुछ उस भिंगी जैसा हो जाता है जिसने उसे कैद किया था। तो चिंतन, चिंत चिंतन होता है मन से और मन जिसमें लग जाता है चिंतन भी उसी का होता है हमेशा याद रखना होगा तो मन को लगाने की कला ये मन किसमें लगे यही जानकारी एकत्र करनी होगी और इसलिए मनुष्य जीवन मिला है देखिए जो कुत्ते बिल्ली आदि जानवर हैं उनका मन सिर्फ भोग में लगा रहता है, क्योंकि वो भोग यूनी है। लेकिन जो मनुष्य यूनी है, उसमें ये मन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। ये मन सुने से, चाहे दुश्श से, चाहे भय से, जानबूझकर एकारग्रुरूप से अगर किसी में लग जाए, तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अरे ये बहुत ही सुंदर जानकारी है। देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने महाराज भरत की कथा का वर्णन किया था इसी कार्यक्रम में, जहां पर ये बताया गया था कि महाराज भरत ने अपना घर बार भगवान के लिए छोड़ दिया, भगवान का भजन करना चाहते थे, तो राज छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया, अप इतनी सारी संपत्ति छोड़ दी और चले आए जंगल में भजन करने के लिए। यानी भजन में कुछ विशेष आनंद है, इसीलिए सब कुछ उन्होंने तुच्छ समझा। भगवान की भजन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि भगवान में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपने राज्य को मलवत त्याग दिया। यही वर्णन आ लेकिन अंत में उनकी आसक्ति हो गई एक मृग के बच्चे में हिरण के उस बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई इतनी आसक्ति हो गई कि अब वो भगवान की जगह उस हिरण शिशु का ही ध्यान करते थे उसको अब ये खिलाना है ये पिलाना है ऐसे रखना है वैसे रखना है अब उनके ध्यान का केंद्र चिंतन का केंद्र वो हिरण का बच हर समय उसी का चिंतन भगवत चिंतन बहुत दूर हो गया उनसे तो भगवान का चिंतन करते अगर तो भगवान का सारूप्य प्राप्त हो सकता था भगवान के पास जाया जा सकता था लेकिन अब चिंतन हो गया मृग शिशु का तो अंत समय में मरते समय उनका जो मन है वो उस मृग में ही लगा रहा och hiranen kunde inte få det, för han hade en annan känsla. Det är en annan känsla. Det är en annan känsla. Det är en annan känsla. Det är en इस बात पर गौर किया कि ये जो भृंगी है हुँ? ये कीड़े को पकड़ कर लाता है और उसे बंद कर देता है तो कीड़ा भय से बस उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है करता रहता है और मजे की बात यह कि अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही वह उसी शरीर से उस बिलनी का रूप धारण कर लेता है उस भृंगी का रूप कि चिंतन जिसका होगा तो शरीर त्यागने के बाद आपको वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा जिसका चिंतन हमने किया है ना लेकिन अगर चिंतन सांद्रतम होगा प्रगाढ़तम होगा बहुत ही ज्यादा एकाग्रता के साथ होगा और इस एकाग्रता का मतलब क्या है एकाग्रता का मतलब यह है कि हमारी चिंतन में कुछ और बात ना आए अन्य विषय वस्तु ना आए अगर अन्य विषय वस्तु हमारे चिंतन में आएगी तो इसे एकाग्र चिंतन नहीं कहा जा सकता तो अन्य विषयों का अभाव हो और जिसका चिंतन किया जा रहा है उस चिंतन में एकाग्रता हो तो चिंतन किसका करना चाहिए भगवान का करना चाहिए भगवान के रूप का करना चाहिए भगवान की लीलाओं का करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों का करना चाहिए, भगवान के परिकरों का करना चाहिए, भगवान के भक्तों का करना चाहिए, भगवान की लीला स्थलियों का करना चाहिए, चिंतन का विषय वस्तु अगर भगवान होंगे तो अंत में हमें भगवत प्राप्ति ही होगी। लेकिन यहाँ पर वर्णन क्या आया? यहाँ आया कि ब्रिंगी एक कीड़े को ले जाक बंद करके रख देता है तो कीड़ा भय से उसका चिंतन करता है और अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है तो ये तो बहुत एक जगत का एक उदाहरण है है ना क्या आध्यात्मिक जगत में ऐसा कभी हुआ कि बिना शरीर त्याग किए ही कोई भगवत प्राप्ति कर सका तो हाँ ऐसा एक एग्जाम्पल उन्होंने भगवान को तपस्या करके रिझाया, वर प्राप्त किया, लेकिन भगवान की भक्ति में वो इतने डूब गए, हालांकि भगवान ने उन्हें कहा कि अब तुमको राज्य संभालना होगा, राज्य का कार्यभार संभालना होगा, तुम्हें राजा बनना होगा, तो भी राजकाज करते हुए भी वो भगवान में हमेशा डूबे रहते थे, और इतना विशिष्ट चिंतन था उनका इतना एकाग्रता से भरा कि उन्हें सर शरीर भगवत प्राप्ति हो गई उसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो गई। देखिए भौतिक जगत में जब हम ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां आध्यात्मिक शक्ति कार्य नहीं कर रही है, तो आध्यात्मिक जगत में यानी अगर कोई भगवान का भजन करे और उनका चिंतन करे, और पूरी पूरे भाव के साथ पूरे प्रेम के साथ करे, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है और इसमें अजरज की कोई बात नहीं है हम अपने कई सारे जो भक्त हैं उनके जीवन चरित्र में ये पाते हैं हम पाते हैं कि कोई बहुत बड़ा संत वो चिंतन कर रहे थे कि श्री राधा स्नान कर रहे हैं मानसी गंगा पर और ये सोच रहे थे, ये भक्त सोच रहे थे कि मैं उनके लिए एक इत्र की शीशी लिए जा रहा हूँ। इत्र की शीशी अचानक रास्ते में गिर गई और इत्र बिखर गया। तो चिंतन में ये चल रहा है कि इत्र बिखर गया, लेकिन मानसी गंगा में जो वैष्णव लोग स्नान कर रहे हैं, वो कह रहे अचानक इतनी सुगंध कह वो वास्तव में घटित होने लगा। चिंतन इतना प्रगाढ़ है। चिंतन में देख रहे हैं कि प्रिया प्रियतम के साथ होली खेल रहे हैं, लेकिन चिंतन इतना प्रगाढ़ है कि जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरे जो वस्त्र हैं, सफेद वस्त्र वो रंगीन हो गए। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, अनेक अनेक अने� अनन्यश चिंतेन्तो माम ये जनह पर्युपासते। भगवान ने भी श्रीमद् गीता में चिंतन और स्मरण पर बहुत जोर दिया है। तो जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी ही प्राप्ति होगी। ये हमें समझना होगा। तो यहां शिक्षा ये ली है कि चाहे स्नेह से हम चिंतन करें भगवान का या द्वेष से या भय से, जैसे कि शिशुपाल वो द्वेष से चिंतन करते थे भगवान का हमेशा भगवान से जलते थे हमेशा लेकिन तो भी क्योंकि वो चिंतन करते थे भगवान का और भगवान के लिए द्वेष प्रेम देखिए प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवान के लिए लेकिन उनके हृदय में किसी भी जीव के प्रति कोई है भाव नहीं है सभी उनके ही संतान हैं इ तो वो उनकी प्राप्ति कर लेता है। दुश्शे से शिशुपाल को मिल गए, स्नेह से द्रुवजी को मिल गए, और भय से कंस को मिल गए। कंस हमेशा, हमेशा, हमेशा डरा रहता था। वो सोचता था कि कृष्ण यानी मेरी मृत्यु, तो वो हर चीज कृष्ण रंग की देखता था, काली वस्तु देखता था, तो उसे बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि ये और इस वस्तु के रूप में आ गए हैं। अपने आसपास देखता तो उसे कृष्ण ही दिखते थे। तो इस तरह से भय से चिंतन करते करते करते करते उसे कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो चिंतन का बहुत ही बड़ा विज्ञान है। आज हम अपने आसपास जितने भी अविष्कार देख रहे हैं, वास्तव में वो चिंतन का ही फल हैं। य एक बल्ब को बनाने में कितना चिंतन हुआ है, कितना कितना चिंतन, और हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, उनको बनाने में कितना चिंतन हुआ है, लेकिन ये तो मटीलिस्टिक चीजें हैं, है ना? इनको बनाया ठीक है, ये कल्याण प्रदेश हैं ठीक है, लेकिन इससे पारमार्थिक उपलब्धि कुछ नहीं हुई, इससे आध्� देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये श्लोक हमने सुनाया आपको ठीक वैसा ही श्लोक श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी आया है जहाँ पर देवर्षि नारद और युधिष्ठिर इनके बीच में संवाद हो रहा है तो नारद जी जो हैं वो युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं तो वो भी कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है है ना बहुत ही कठिन है हम मतलब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि प्रभु बड़ी विचित्र बात ये है कि जिस भगवान की प्राप्ति बहुत ही कठिन है तो उस भगवान को द्वेष करने से भी प्राप्त कर लिया शिशुपाल ने ऐसा कैसे हुआ क्या रहस्य है इसका? हुँ? क्योंकि दमघोष का बेटा पापात्मा शिशुपाल और उसका भाई दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलते थे तभी से भगवान से द्वेश करते रहे। वो अविनाशी पर श्री कृष्ण को पानी पी पीकर गाली देते रहे। परन्तु इसके फलस्वरूप ना तो उनकी जुबान पर कोड़ हुआ ना ही उन्हें अंधक लेकिन उन्हेंने भगवद प्राप्ति कर ली, ये बात हमें समझ नहीं आई, इस अद्भुत घटना का रहस्य क्या है समझाइए? तो इसका रहस्य क्या है, कुछ एक श्लोकों में इसका रहस्य छिपा है, जिसे नारज जी ने बताया, जानेंगे हम, सुनते रहीएगा समर